जन जन की है यही पुकार जन जन की है यही पुकार अकबर अहमद अब की बार इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन के सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के आपके अपने योग्य कर्मठ मिलनसार एवं ईमानदार उम्मीदवार हैं भाई अकबर अहमद और भाई अकबर अहमद का चुनाव चिन्ह है माचिस की डिब्बी तो याद रखें मतदाता साथियों याद रखें बहनों भाइयों अपने क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए जन जन की खुशहाली के लिए अमनो अमन भाईचारे के लिए 28 नवंबर को हमें माचिस की डिब्बी वाला बटन दबाना है माचिस की डिब्बी के सामने वाला बटन दबाना है और अपने भाई अकबर अहमद को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है तो याद रखें आपकी अपनी पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आपका अपना उम्मीदवार है योग्य उम्मीदवार है मिलनसार उम्मीदवार है भाई अकबर अहमद और आपका अपना चुनाव चिन्ह है माचिस की डिब्बी देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना दुआ करो सलामत रहे हौसला मेरा दुआ करो सलामत रहे हौसला मेरा के ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है कई आंधियों पे भारी है जी हां बहनों भाइयों हमारे भाई अकबर अहमद एक चिराग की तरह है जो कि दूसरों को रोशनी देने के लिए अपने आप को जलाता है जी हां बहनों भाइयों हमारे अकबर अहमद भी ऐसे ही हैं, जो कि गरीबों के दुख में दर्द में हमेशा उनके साथ रहते हैं हमेशा उनके काम आते हैं तो बहनों भाइयों हमेशा गरीबों के काम आने वाले अपने अकबर भाई को ही हमें जिताना है और हमारे अकबर अहमद भाई का चुनाव चिन्ह है माँ की डिब्बी तो याद रखें हमें 28 नवंबर को माचिस की डिब्बी वाला बटन दबाना है और भाई अकबर अहमद को भारी से भारी बहुमतों से जिताना है तो याद रखें आपका अपना चुनाव चिन्ह है माचिस की डिब्बी है बाबू ये पब्लिक है पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है आज अंदर क्या है अजी बाहर क्या है अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचान पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये जो पब... जी हाँ बहनों भाइयों ये पब्लिक है ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन सक्रिय है कौन निष्क्रिय है ये पब्लिक सब जानती है इसलिए पब्लिक से निवेदन है आम मतदाता से निवेदन है मेरे भाइयों बहनों से निवेदन है अपने भाई अकबर अहमद को ही अपना बहुमूल्य वोट दें और हमारे भाई अकबर अहमद का चुनाव चिन्ह तो आपको पता ही है माचिस की डिब्बी तो याद रखें बहनों भाईयों अट्ठावीस नवम्बर को हमें अपने क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए अमनो अमन के लिए भाईचारे के लिए